श्रृद स्मृति पुराल करुणालय नमा भगवत्द शंकर लोकशंक शंकर शंकरचार्य केशवं बादरायण सूत्र भगवत पुनः ईश्वर नमो नारायण ब्रह्मसूत्र तृतीयाध्याय चतुर्थ बाद में परामर्श परामर्शाधिकरण चला गया तो परामर्श परामर्शाधिकरण एक प्रासंगिक विचार को लेकर के आया था वर्णाश्रम व्यवस्था में चार आश्रमों का विधान श्रुति से प्राप्त है या नहीं इस विषय पर चर्चा आ गई थी तो पुरुषार्थ अधिकरण में जिस आश्रम के संबंध में कहा गया था उसी को ही परामर्श अधिकरण में स्पष्ट किया चारों आश्रम परामर्श के द्वारा भी लेने पर भी श्रुति में विहित ही है ऐसा मान लेना चाहिए यही निश्चय हुआ था इसमें विशेष करके संन्यास आश्रम के लिए जितनी भी श्रुतियां हैं उनका सबका उदाहरण दिया प्रकटार्थ विवरण में तो इस प्रकार जो प्रासंगिक विचार था पूर्व अधिकरण को लेकर के पुरुषार्थ अधिकरण को लेकर के वो समाप्त तो हो गया अब पूर्व पाद में तृतीय पाद में गुणा उपसंहार के विषय में कुछ अवशिष्ट अंश है यानी उपासनाओं को लेकर के और ज्ञान के संबंध में उपासना का संबंध को लेकर के कुछ अंश है जिसका अभी शेष पाद में यहां विचार करेंगे इसमें स्तुतिमात्र अधिकरण तीसरा अधिकारण है कि इसमें जो बहुत सारे वाक्य ऐसा आए हैं जिसमें स्तुति ही पता चलती है कि कोई भी विषय को लेकर के चर्चा होती है उस विषय में वक्ता श्रोता के मन को आकृष्ट करने के लिए स्तुति करते हैं और कभी कभी स्तुति का कोई अलग फल नहीं होता है किंतु कभी उस कार्य का फल का कथन भी स्तुति के द्वारा प्राप्त होता है सामान्य में ऐसा ही होता है तो अब स्तुति में जो कहा गया है उसको नियम बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए इस पर निश्चय करना आवश्यक है कई बार स्तुति के द्वारा कहा गया नियम नहीं माना जाता है स्तुति मात्र है स्तुति में जो कहा गया वो स्तुति के लिए होता है ऐसा मान करके छोड़ देते इसलिए यहां उस पर विचार करना है कि कौन से स्तुति में हमें आ, विधान मानना चाहिए और कौन से में नहीं मानना चाहिए ये वैसे तो वेदांत वेदांत का ही नहीं वेद का ही कर्मकांड का एक जटिल विषय है कि कहां कब स्तुति माने और किस प्रकार स्तुति से ही विधान मान लिया जाए यानी स्तुति में जो कहा वही नियम है ऐसा हो जाए तो उसके लिए कुछ नियम बनाए हैं पूर्व मीमांसकों ने उसके आधार पर अभी यहां कुछ निर्णय करेंगे हमारे यहां तो वेदांत ग्रंथों का ही विषय लेंगे उपनिषद का ही विषय लेके निर्णय करेंगे तो इसमें स्तुतिमात्रा अधिकरण में पहले टीका में लेके न्याय निर्णय टीका नीचे है उन्नासी पेज में 79 पेज में अनुष्ठेय साम्य श्रुदेर आश्रमांतर अनुष्ठेयतः विधेयकम पूर्व अधिकरण में अनुष्ठेय साम्य श्रुति के साथ जो अनुष्ठान करने योग्य उसका निश्चय किया ऐसे श्रुति के साथ में तया यानी अन्य आश्रमांधेयम आश्रमांश्रम गृहस्थाश्रम के साथ ही अन्य आश्रमों को भी स्वीकार करना चाहिए अन्य आश्रम भी अनुष्ठेय होते हैं अब प्राय जो कर्मकांडी होते हैं उनको गृहस्थाश्रम ही मान्य होता है कारण यह है कि गृहस्थ आश्रम में ही वेद विहित कर्मों का संपूर्ण अनुष्ठान होता है अन्यत्र नहीं होता है इसलिए गृहस्थ आश्रम को वो सर्वमान्य यानी सबसे ज्यादा प्रामाणिक मानते और उसमें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पहले अध्ययन आदि की आवश्यकता पड़ती है तो इसीलिए ब्रह्मचर्य आश्रम को मानते हैं लेकिन उससे आगे नहीं माना जाता है इसलिए यहां विषय उपस्थित होते हैं कि अन्य आश्रम विधेय है कि नहीं है तो इस पर निर्णय किया कि अन्य सभी आश्रम विधेय है यद्यपि कर्म प्रधान होने से गृहस्थ आश्रम को मुख्य माना है किंतु फिर भी अन्य आश्रम विधेय होता है यह कहा था अब यह विषय अब चला गया संप्रति अब रसदमत्वादीनाम अंगाश्रित्व अब ये जो स येष रसान रसतम छांदो के उपनिषद के प्रथम खंड के प्रथम मंत्र उसके ऊपर जो विचार चला है उसी को लेकर के कहना चाहते हैं यमेवा जुहु रित्यादि श्रुति तुल्यतया स्तुत्यर्थत्वित कि रसतमत्व आदि की स्तुति की वहां कहा कि ये जो पृथ्वी रसह पृथिव्या आपो रस अपामोषधर ऐसे रस की कल्पना की ये पृथ्वी सभी का सार है रस का अर्थ होता है सार ये पृथ्वी सभी का सार है और इस पृथ्वी का भी जल सार है और जल का तो औषधि वनस्पति सार है और औषधि वनस्पदियों का पुरुष सार है फिर पुरुष का रहता सार है ऐसा करके इस सार की कल्पना की है तो रसतम शब्द के द्वारा कहा तो यह स्तुति के लिए है कि नहीं है यह आशंका जैसे यम एवं जुहू इत्यादि वाक्य आया पूर्व कांड में यम शब्द से पृथ्वी को लिया ये पृथ्वी ही जुहू है जुहू एक पात्र होता है जो हवन में हविज डालने के लिए प्रयोग करते हैं आहूदी डालने के लिए प्रयोग करते हैं उस पात्र के नाम से ये पृथ्वी को कहा क्योंकि पृथ्वी ये जहू जैसा ही है ऐसा कहा ये एक स्तुति होती है स्तुति होने पर भी उसको इत्यादि श्रुति तुल्य श्रुति के तुल्य होने पर भी स्तुत्यर्थ माना गया उस स्तुति के लिए ऐसा माना गया अब उसी प्रकार यहां भी जो रसतमा आदि शब्द प्रयोग किया है प्रसंग से तो उनको सबको स्तुति मानना चाहिए कि विधि मानना चाहिए इस प्रकार वहां संशय होता है संशय का स्थान है उसको लेकर के लेकरण शुरू हुआ दो सूत्रों का अधिकरण है शारीरिक न्याय संग्रह देखिए उद्गी पदार्थेश पदार्थ अध्यास प्रत्यय स्तुतः विधि पदरहित्व सती विहितया तुत्यपेक्षेषु अंगेषु उत्कृष्ट पदार्थ अध्यास प्रत्ययवाद न्याय संग्रहकार कहते हैं कि उद्गीतादि पदार्थ है सामवेद का एक अंग है एक प्रकार से जो ओंगार का गान करते हैं उसका नाम उद्गीत है जिसके विषय में छांदोग्य में भी चर्चा है और ब्रदार्य में भी चर्चा है तो ये उद्गी जो है, पदार्थ है उत्कृष्ट पदार्थ अध्यास प्रत्यय इसमें क्या करते हैं कि निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि की जाती है उसका अध्यास होता है अध्यास का कल्पना करते हैं ये जो निकृष्ट होते हैं उसको उत्कृष्ट भाव में कल्पना करते हैं वो ध्यान के लिए होता है उपासना के लिए होता है जितने भी हमारी उपासनाएं हैं है, उपासनाओं में कोई एक आलंबन लिया जाता है और उस आलंबन से उस आलंबन में कोई विशेष तत्व की कल्पना करते हैं तो उसमें आलंबन हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखना चाहिए क्योंकि उस आलंबन के माध्यम से ही वो साधन करेगा और उसमें उत्कृष्ट की कल्पना करते हैं। जैसे विष्णु के पत्थर के मूर्ति में हम विष्णु भगवान की कल्पना करते हैं शिवलिंग में शिवजी की कल्पना करते हैं ऐसे सब स्थानों में ऐसा होता है तो उत्कृष्ट निकृष्ट में उत्कृष्ट के अध्यास प्रत्यय प्रत्यय मैंने उपासना है ये करने के बाद में स्तुतः विधि परा पद रहित्व सती अब इनमें कोई विधि का पद नहीं मिलता है या विधि करने के लिए जो विधि लिंग हो लोट लगा हो तबियत हो ऐसा कोई प्रत्यय पद कोई भी नहीं मिलता ऐसा होने पर स्तुत्यवे अपेक्षु अंगेशु अब स्तुति संबंधित जितने भी अंग है उसमें उत्कृष्ट पदार्थ अध्यवसाय प्रत्ययत्व उसमें उत्कृष्ट पद की कल्पना करना अब यहां पृथ्वी को सबसे उत्तम मानना है सबसे रसतम जितने भी पांच भूत है पांच भूतों में पृथ्वी अत्यंत श्रेष्ठ है ऐसा कहना होगा फिर उसके बाद एक एक करके पृथ्वी से जल को ऐसे करके श्रेष्ठ बना करके फिर वो जो रेत है अंत में आएगा तो रेत सबसे बड़ा श्रेष्ठ है ऐसा करके वहां बताएंगे तो उत्कृष्ट पदार्थत्व कल्पना यह होती है जैसे स्वर्गो वही लोकहा आहवनीय ये कर्मकांड में एक वाक्य आया स्वर्ग रूप जो लोग है यही आहवनीय अग्नि है तीन अग्निया होती है उसमें जो आहवनीय अग्नि है जिसमें देवदाओं के लिए हविषदान करते ये स्वर्ग लोग ही यहां आहवनीय अग्नि है ऐसा कहा इत्यादि प्रत्यय इत्यादि प्रत्यय में एक कल्पना की जाती है ध्यान किया जाता स रसानाम रसा रसतम यहां भी उसी प्रकार रसानाम रसतम ऐसा कहा इमेव ऋग अग्नि सामा यह भी स्तुति है ऋक अग्नि सामा ये जो पृथ्वी है यही ऋक है ऋग्वेद है और ये अग्नि जो है सामवेद है ऐसे विस्तुदी किया अन्य को अन्य में कल्पना करके इत्यादि प्रत्यय नाम स्तुतित्व प्राप्त तो जैसे स्वर्गो वही लोका आहवनीय में स्तुदित्व प्राप्त है स एष रसा रसतम इत्यादि में भी प्राप्त होता है ये सारे स्तुति मानना चाहिए ऐसे कहा नई दे प्रत्य स्तुतया यहां तक प्राप्त तो हुआ है पूर्व पक्ष इसको स्तुति मानना चाहते हैं पूर्व पक्ष के तरफ से ये जो कर्मकांड का विषय है कर्मकांड के विषय में पूर्व पक्ष अपने हमेशा कर्मकांड की तरफ रहते हैं क्योंकि कर्मकांड यहां मुख्य पूर्व पक्ष होता है नई दे प्रत्य अब सिद्धांत कहते हैं कि यह प्रत्यय स्तुति नहीं है क्यों प्रकरणांतरत्व सदी विशिष्ट फल संबंधितया अपूर्वत्वाद कृत्वरवित अनुमान ना क्योंकि अभी यहां प्रकरण देखना चाहिए ये जो कर्मकांड का प्रकरण है जहां स्तुति की बात होती है ऐसा प्रकरण है नहीं यह स्वतंत्र प्रकरण है तो प्रकरणांतर होता हुआ प्रकरणांतरत्व सदी का अर्थ प्रकरणांधर होता हुआ विशिष्ट फल संबंधितया इसका कोई विशिष्ट फल भी बताएंगे तो रसा नाम रसतम परमा पर अष्टमो यदुद्गी इत्यादि में वो विशिष्ट फल बना बता दिया औषधि का पुरुष और पुरुष का वाग वाघ्रसा बोला ये पुरुष का जो रेतो रसहा ये बृदारण्य उपनिषद में है यहाँ जो है औषधि नाम पुरुषा पुरुष से वाघ्रसा यहाँ वेद में ले जाना चाहते हैं इसलिए औषधि के बाद में वाघ्रसा आएगा और वाणी के बाद में रिक रस है रिक के बाद साम रस है साम के बाद उद्गीध रस है तो सर्वश्रेष्ठ उदगी होता है ऐसे उद्गीध की यहां स्तुति है ते उद्गीध संबंधी उपासना का प्रकरण है इसलिए ऐसा हो गया तो विशिष्ट बल संबंधितया अपूर्वत्वाद जहां कोई विशेष फल प्राप्त होता है उसको अपूर्व मानते हैं यदि कोई विशेष फल का कथन नहीं हुआ तो फिर वो जैसा भी पूर्व में आया उसी के साथ संबंध करके वो करेगा लेकिन जहां विशिष्ट फल का कथन हो गया है तो विशिष्ट फल की प्राप्ति के लिए उसको अपूर्व मानना चाहिए अपूर्व मानने पर वो स्तुति नहीं होता है वो विधि हो जाती है अनुमान जैसा एक क्रतु एक क्रतु और दूसरे क्रतु के साथ संबंध नहीं करता है जैसे ज्योतिषो में एक क्रतु है और दर्श दूसरा है अश्वमेध और एक है गोमेध और एक है तो ये अलग अलग क्रतु है तो इनका संबंध एक दूसरे से नहीं होता है यानी जो दर्श पूर्णमास का प्रकरण में आया वो दर्श पूर्णमास का होगा क्योंकि वो अपूर्व होता है विशिष्ट फल देता है उसके जो भी वहां कथन किया उसके लिए होता है वो दूसरे के साथ संबंध नहीं करेगा इसी प्रकार यहां प्रकरण भिन्न होने से एक प्रकरण के लिए दृष्टान्त है दर्श पूर्ण मास जोधिष्टोमादि जो याग है अलग अलग प्रकरण में होने पर अलग अलग फल देने वाला होता है इसी प्रकार ये भी एक अलग प्रकरण में है एक कर्म से पृथक किया हुआ है पृथक करके यहां की उपासना दी जाती है यद्यपि उद्गी उपासना कर्मा उपासना है तो भी उसको अलग प्रकरण में कहा स्वतंत्र फल कहा गया स्तुदित्व कल्पना विधि कल्पना में इसीलिए यहां स्तुदित्व की कल्पना करने पर क्योंकि स्तुदित्व की कल्पना करने पर उसका कोई स्वतंत्र फल नहीं रहेगा उसमें कोई गौरव नहीं रहेगा वो कोई अन्य के साथ मिलकर के फल देने वाला था स्तुधी। स्तुधी कभी स्वतंत्र नहीं हो, करते जिसकी भी स्तुति होती है वो किसी और के साथ संबंध करके जिसके साथ संबंध किया वो जो सफल कर्म होगा उसके संबंध फल होता है इसलिए स्तुतित्व कल्पना से श्रेष्ठ है विधित्व कल्पना किसलिए यहां विधित्व कल्पना किया यह विधि ही है यानी ये जो के बातें यहां आई वर्ग अग्निशाम इत्यादि को विधि मानते हैं और इस विधि के द्वारा उपासना करते अनुष्ठान फल लाभाद विधि न्याय उपब्रमिदेन विधि देव दर्शिता क्योंकि यह अनुष्ठान करने से फल लाभ होता है केवल स्तुति हो तो उसका कोई फल लाभ नहीं होता है किसी को स्तुति किया कि चंद्रमा जैसा मुख है ऐसे स्तुति किया तो कोई फल लाभ नहीं होता और उसके स्तुति के साथ किसी का संबंध करना पड़ेगा कि यदि आप किसी की स्तुति करते हैं स्तुति करने के बाद में उसका कार्य से स्तुति करते हैं या आपको कोई उससे प्राप्त करना हो तभी स्तुति करते हैं जैसे कभी लोग जाके राजाओं को स्तुति करते हैं स्तुति करने से क्या होता है कि राजा के स्तुति किया तो राजा प्रसन्न हो जाएगा अब प्रसन्न होने पर कुछ ना कुछ देने का मानना आता तो उनको कुछ ना कुछ मिलता है इसीलिए जाके स्तुति करते तो अब जो स्तुति तो वाणी से होती है बात से स्तुति होती है लेकिन वो सुनने के बाद आनंद जो होता है उसके कारण कुछ ना कुछ देता है फल देता है इसीलिए स्तुति साक्षात फल नहीं लाती है स्तुति किसी के साथ जुड़ करके फल लाने वाला होता है तो पहले आपको उसके साथ संबंध करना पड़ेगा जिसके लिए स्तुति कर रहे हैं भगवान की स्तुति करेंगे तो भगवान को हम स्तुति करते हैं तो भगवान प्रसन्न होगा प्रसन्न होने के बाद में फल मिलेगा केवल स्तुति मात्र से फल नहीं है तो भगवान को प्रसन्न करेंगे तब होता है ऐसा ही जैसा राजाओं को स्तुति करते हैं जो भी करते हैं इसका फल होता है तो अनुष्ठान फल लाभ यहां तो ऐसा नहीं है यहां किसी और से जुड़ करके फल मिल रहा है ये नहीं दिखता यहां तो फल साक्षात प्राप्त हो रहा है अनुष्ठान के अनंतर ही फल प्राप्त हो रहा है इसीलिए यहां विधि ही मान लिया जाता है और मात्र मात्र नहीं है। है, मात्र नहीं है, है, के रूप में दिखता लेकिन ऐसा इस प्रकरण में निश्चय करेंगे तो इतना ही इस अधिकरण का तात्पर्य है जहां जहां स्तुति आई है वो सर्वत्र स्तुति है ऐसा निश्चय करने के पहले वो प्रकरण क्या है ये देखना है और प्रकरण के अनुकूल यदि फल दिया हुआ है फल का कथन है तो स्तुतिमात्र नहीं होगा उसका फल होगा इतना ही यहां निर्णय करेगा सूत्र है सूत्र में पहला भाग तो पूर्व पक्ष है उसके बाद सिद्धांत है स्तुतिमात्रुपादादि चेतना पूर्वत्वा स्तुतिमात्र उपादानत इधि चेत इति चेत आने से यहां तक तो पूर्व हो गया पूर्वपक्ष कहता है कि ये सैश रसान रसदमहा इत्यादि वाक्य मात्र है मात्र शब्द लगाने से और कुछ नहीं होता ये स्तुति ही है और कुछ नहीं मात्रम क्यों उपादानात ये कर्म अंग के द्वारा उपादान किया यानी कर्मांग है यह उदगीत जो है ना उदगीत स्वतंत्र नहीं है कर्म अवब्ध उपासना है तो कर्म अवबध उपासना होने से ये अलग फल देगा नहीं ऐसा पूर्व पक्ष का अभिप्राय है इसलिए स्तुति ही है क्योंकि कर्मांग उपादानात कर्म के साथ इसका संबंध होने से ये पहले ही हम इसके बारे में विस्तार से कई अधिकरणों में चर्चा किए हैं ये उद्गी है, कर्म अवध उपासना हमारे पास तीन प्रकार की उपासनाएं होती है कर्माब्धुपासना अभ्युदय उपासना और अहंक्रह उपासना उनमें ये जो है, एक कर्मा उस दृष्टि से कह रहे हैं कि कर्मांग के साथ इसका संबंध है कर्मांग कैसा है कि ज्योतिषों में एक याग है उस याग में एक अंग होता है सामगान सामगान करना पड़ता है सामवेद का गान करना पड़ेगा और उस सामगान का एक अवयव है उद्गीत सामगान में अनेक अवयव है उसमें एक उद्गी है तो प्रदिहरणादि अवय अन्य है तो उद्गी अवयव है उदगीत अवयव साम के साथ जुड़ करके कर्म के साथ संबंध करता है इसलिए ऐसा भी वो कर्म गंग ही है तो यह पूर्वक्ष पक्ष हुआ तो उत्तर में कहा ना अपूर्वत्थ ऐसी बात नहीं यह स्तुतिमात्र है यह कथन नहीं कर सकता अब स्तुति मात्र कहने पर क्या होगा ये कोई फल वाला नहीं फल नहीं देता है ये उपनिषद में रखा गया है लेकिन जब तक आप कर्म नहीं करेंगे उसके साथ संबंध नहीं करेंगे कुछ फल नहीं मिलेगा ऐसा हो जाएगा तो कहते ऐसी बात नहीं है यह उपासना अलग है तो उपासना का फल मिलेगा यद्य कर्मा अवधना है ये तो भी यह फल अलग देता है अपूर्वत्वात स्तुति मात्र नहीं है कर्म अवध उपासना होना एक अलग है और केवल स्तुति मात्र होना अलग है तो यह स्तुति मात्र नहीं है क्योंकि इसमें विशेष फल अपूर्व मन विशेष इसके लिए एक पर्टिकुलर फल बताया है तो पूर्व हो गया जो पहले से संबंध करके आता है उसको पूर्व कहते हैं अपूर्व मन जो पूर्व में नहीं है अब आप अभी जो विशेष बताया जा रहा है इस प्रकार का फल का कथन यहां प्राप्त होता है अब भाष्य में देखिए स एष रसा रसतम परारध्यो अष्टमो ये वाक्य वहां है स एष रसा ये जो उद्गीत है ये रसों में रसतम हो गया ठीक है परमः सबसे परम है श्रेष्ठ है परार्ध्यः परार्ध्य मन पर ब्रह्मण आत्मन अर्धम स्थानम इस दृष्टि से परार्ध्य कहा यह ब्रह्म का आत्मा का स्थान है अष्टमह उद क्रम से ये आठवां आता है इसलिए इसको अष्टमह उद्गीता कहा ये वाक्य वहां कहा वृग अग्नि सामा उसके बाद पृथ्वी आदि को लेकर के कहा ये पृथ्वी जो है ऋख है और अग्नि तो साम है ऐसे अध्यास करने के लिए कहा अयम वा व लोका ये पहले आया ये वाक्य इसी लोक को इस पृथ्वी लोक को अग्निश्चित नाम से कहा जाता है अग्नि के द्वारा चयनित ऐसा कहा जाता है ये भी स्तुति है अनेक स्तुतियों का वाक्य दे रहे इदमेव इयमेव पृथ्वी ये भी स्तुति है ये तदिदमेव उक्तम इसी को उक्त कहना है किसको इमे पृथ्वी ये जो पृथ्वी है पृथ्वी ही उक्त है उक्त ऐसा नाम से कहा जातीय कहा श्रुद कि उदी देहे स्तुत्यर्थ आहोसी दुपासना विध्यर्थ इतन संशय इतम प्रकार के जितने श्रुदिया आई है ये श्रुदिया आदि के समान ये स्तुति है केवल स्तुति के लिए है आहोसित उपासना विध्यर्था ये अथवा ये उपासना विधि के लिए कोई उपासना का विधान कर रहा है इत्यस्मिन संशय ऐसा संशय होने पर पूर्व पक्ष ने एक पक्ष लिया अब ये संशय का कारण बताया इन वाक्यों में ये जो बताया जा रहा है कि पृथ्वी को अग्नि पृथ्वी को रिक और अग्नि को साम किसी का कुछ ही की कल्पना कर रहे हैं पृथ्वी कैसे रिक हो सकती है ऋग्वेद तो एक श्रुति है वो वाक रूप में है वो पृथ्वी कैसे हो सकती है और अग्नि साम कैसा हो सकता है तो ये सब संभव नहीं है इसलिए ये स्तुदी है जो अन्य होता हुआ अन्य को दिखाए और जो होना संभव नहीं है तो उस तो तुधि होती है क्यों इनको उद्गी क्यों मानना चाहिए उसके लिए हेदु कहा उदगी कर्मांधाय श्रवनाथ इनको स्तुति मानने का कारण यह है कि ये उद्गी कर्म अंगों को ग्रहण करके सुनाया गया है इसलिए स्तुति है जैसा अभी हमने बताया ये सामवेद का एक अवय है उदगी उस उद्गीत को लेकर के यहां ये सब कहा गया सब रसाना रसता महा इत्यादि से कहा गया है इसीलिए कर्म के साथ संबंध होने से कर्मांग होगा और ये साथ साथ फल देने वाला नहीं होता क्योंकि अंग का साथ साथ फल नहीं होता है वो अंगी के साथ मिलकर के फल होता है जो मुख्य कर्म है उसका ही फल मिलेगा अब अब पूर्व जो है वो कर्म का दृष्टान देंगे जो कर्मकांड में पहले निश्चय करके रखा जैसे इमेव जुहु ये पृथ्वी जुहु है आदित्य कूर्म आदित्य जो है कूर्म है कचुआ स्वर्गो लोग आहवनीय जो स्वर्ग लोग है वो आहवनीय है ऐसा अब ये वह सब स्तुति है आदित्य कचुआ तो है नहीं वो आदित्य को इसलिए कचुआ कहा वो धीरे धीरे उदय होने के बाद धीरे धीरे धीरे जाता है देखने पर बहुत स्लो जाता है ऐसा दिखता है इसीलिए वो कहा है, वो है तो तो नहीं हो सकता आदित्य और स्वर्ग आवनिया, और आहवनीय अग्नि स्वर्ग लोग नहीं हो सकता है क्योंकि आहवनी अग्नि में आहुति डालने के बाद में देवताओं को पहुंचता उसके बाद वो उसके पुण्य स्वरूप से स्वर्ग प्राप्त होता है अब ये सब क्या है इनको स्तुति मानना है इत्यादि जुहु आदि स्तुत्यर्थ तद्वत चेत ये जुहु आदि सारे पद स्तुति के लिए है जैसा निश्चय किया गया कर्मकांड में तद्वत उसी प्रकार यह भी है तो ऐसा कहने पर उसका उत्तर में कहा न इक्या अब सूत्र का जो पहले भाग है वो पूरा हो गया स्तुतिमात्र उपादाना दिदी चेत यहां तक का पूर्व पक्ष भागता वो पूरा कर दिया अब उसके बाद न वो सिद्धांत है उसका उत्तर देना ये यहां तक की टीका देखिए यूदान पृथ्वी रस पृथिव्या आपो अपाम ओषधीना पुरुष पुरुष से वाप वाच सामना उद्गी रसाह इत्य उपक्रम में श्रू थे ये छांदों के उपनिषद में ऐसा उपक्रम है वो प्रथमा खंड में उसको लेकर के ये कहा गया है पृथ्वी सभी जो भी रस है उनके सबको पृथ्वी यूदा नाम ये जो पंचभूत है पंचभूत में पृथ्वी रस है ऐसा कहा फिर पृथ्वी का रस है जल और जल का भी रस है जल से ही औषधियां बनती है तो औषधि वनस्पति उसका रस हो गया और औषधि वनस्पति खा करके ये पुरुष मन आदमी जिंदा रहता है ये चावल आदि जो भी हम का खाते हैं ये सब औषधि में आता है और ऐसे जो पुरुष है उस पुरुष का रस होता है अन्यत्र तो रेता रस कहा यहाँ रस है कहा तो रस है वाद रिक वाणी का रस रिक है वाणी में भी सारिष्ठ जो है रिक वेद है और प्रथम वाणी ऐसे भी कहते हैं ऋग्वेद को और ऋचा सामा और ऋग्वेद का भी रस है साम क्योंकि ऋग्वेद स्तुदी है ऋग्वेद मंत्रों को लेकर के सामगान किया जाता है और सामना है उद्गीधो रसा अब साम के उद्गीध रस है अब यहां स्तुदी किसकी करनी है उद्गीध की करनी है उद्गीध को सबसे उत्तम बनाना है उसके लिए यह सबको दिया गया या इसका यह अर्थ नहीं है कि ये सब छोटे हैं ऐसा नहीं है ये उसके नीचे ऐसा नहीं यहाँ क्या है स्तुति करना उद्देश्य मान करके वो स्तुति के अनुसार बाकी को छोटा किया जाता ऐसा करना पड़ता है तभी तो स्तुति होगा तो बाकी सब ऐसे ही है ये लेकिन ये बहुत अच्छा है ऐसा बोलना है तो ये बहुत अच्छा है बोलने के लिए अन्य को लिया जाता है इस प्रकार उपक्रम करने के बाद सुरयदे कहा आगे कहते हैं शेष रसा पृथिव्यादी नाम, नाम सामानता भूदेश उत्तरोत्तरम सारे यही वहां यहां हमको क्या समझ में आता है जो पृथ्वी आदि अन्य भूदों से लेकर के पृथ्वी को रस बनाया और धीरे धीरे सामवेद तक लेके गया और उसके बाद में उत्तरोत्तर सार दिखा करके ये उत्तर पूर्व पूर्व से उत्तरोत्तर सार है ऐसा कहने के बाद में अधारतम और सबसे सारतम जो होगा वो परमात्मा प्रतीक होने के कारण परस्य ब्रह्मणो अर्धम स्थानम तदर्घ दीदी परार्ध्य परब्रह्मवद उपास्य तो परार्ध्य करके उसकी स्तुति की ये परब्रह्म के समान है क्योंकि ओंगार को उद्गीद के रूप में आप उपासना कर रहे हैं ओंगार को पर अपरब्रह्म दोनों माना है परब्रह्म का प्रतीक आलंबन ओंगार है कहा परमात्मा प्रतीकत्व परमात्मा का ये प्रतीक है परमात्मा को किसी माध्यम से ध्यान करना है तो पहले उत्तम जो माध्यम है वो ओंकार है ओंकार परब्रह्म को अपर को मान सगुण को निर्गुण को दोनों ध्यान करने के लिए वो आलंबन होता है आकार उकार मकार आदि मात्राएं हैं तो मात्राओं को बोल करके अमात्रा रूप से निर्गुण के ध्यान उसमें होता है ये सब पांडव के उपरिषद इत्यादि में बताया इसीलिए यह कहा कि ये जो ओंकार है उद्गीधकार यहां उद्गीध ओंकार है वो परार्ध्य है क्योंकि परब्रह्मवद उपास्य इत पर ब्रह्म के समान उपास्य होता है और पृथ्वी आदि अपेक्ष अष्टमा और पृथ्वी आदि का क्रम आप देखेंगे तो यह आठवां नंबर में आएगा पृथ्वी आदि के अपेक्षा से अष्टम कहा कौन है वो यद उद्गी यह उद्गी ओंगारा इत्यर्थ जो उद्गीत है वही ओंगार ही, ही यह अष्टम है और वही स्तुति के योग्य होता है ऐसे ऐसे वहां वर्णन मिलता है आगे भाष्य में देखिए <laughs> तो सिद्धांजी ने कहा यह स्तुति मात्र का नहीं हो सकता है ना इ नहीं मात्रम आसाम श्रुदीना प्रयोजनम युक्तम अपूर्वत्वा सूत्र का अर्थ साक्षात ले लिया इन वाक्यों का केवल स्तुति मानकर के छोड़ देना ठीक नहीं होगा क्यों प्रयोजन है यहां यहां कोई प्रयोजन बताया जब प्रयोजन होगा तो केवल स्तुति मानने से कैसे होगा प्रयोजन होगा तो उसमें कुछ कर्तव्य भी रहेगा और कुछ साक्षात फल आ, क्या कुछ कर्ता भी रहेगा अधिकारी भी रहेगा कुछ तो होगा इसलिए प्रयोजनम युक्तम इनका प्रयोजन कहना ही ठीक है यह केवल स्तुति के लिए नहीं क्यों अपूर्वत्वाद ये अपूर्व कथन है इसके विशेष कथन मानना चाहिए कैसे कहते विध्यर्थदायाम ही अपूर्व अर्थो विहिदो भवति। जब इनको विधि मान लेंगे नियम मान लेंगे कर्तव्य मानेंगे तभी इसमें अभूर, अपूर्व विधान संभव हो सकता है नहीं तो अपूर्व विधान संभव नहीं हो सकता ये इसको स्तुति मानेंगे नहीं नहीं क्या विधि नहीं मानेंगे तो ये केवल स्तुति रह जाएगा और इसका अपूर्व विधान नहीं होगा तो कोई इसको प्रयोग नहीं करेगा केवल स्तुति है बोल करके छोड़ देगा स्तुति अर्थदायाम तो अनर्थक्यमेव्या इसलिए कहते हैं कि यदि केवल इनको स्तुति मानते हैं तो इनमें जो प्रयोजन कहा गया वो अनर्थ हो जाएगा कोई प्रयोजन है ही नहीं ऐसा हो जाए तो ऐसा तो नहीं हो सकता ये प्रयोजन वाला है विधायकस्य से ही वाक्यशेष भाव प्रतिबद्यमाना स्तुतिर उपयुज्यता पूर्ववादी के कर्मकांड में एक नियम है कर्मकांड में नियम बनाया जितने स्तुति आते हैं उन स्तुतियों को अर्थवाद मानते हैं उनका नाम अर्थवाद है ये जो निंदा रूप से स्तुति है कहीं विधान विदा, रूप से स्तुति है इन सब स्तुतियों को अर्थवाद मानते हैं और अर्थवाद का क्या प्रयोजन होगा कि अर्थवाद को विधि के साथ संबंध करके फल देना होगा जो भी स्तुति है निंदा है कुछ भी है तो विधि के साथ एक वाक्य करेंगे कोई ना कोई विधि उस प्रकरण में ढूंढना पड़ेगा कि कौन से विधि के लिए ये कहा गया है ऐसा ढूंढ करके उस विधि को लेकर के एक वाक्य करके उसका अर्थ बताया जाता है यह नियम है इसके विषय में आपको स्मरण होगा ये चतुर्थ सूत्र में ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ सूत्र प्रथम अध्याय के चतुर्थ अधिकरण में विस्तार से इस विषय में ही चर्चा कि अर्थवाद कौन है केवल कौन है क्योंकि पूर्ववादी सभी वेदांत को आर्थवाद मानता वेदांत में सारे ब्रह्म रूप से कथन किया और वो ब्रह्म की स्तुति मात्र है ब्रह्म की स्तुति का मतलब आपको ऐसा बताया जा रहा है कि आप अपने को ब्रह्म रूप से चिंतन करो तो यह सब मिलेगा इस प्रकार से वहां आ, सभी वेदांत को कोई मनुष्य है यजमान है वो बैठा है उसको बताया कि आप ब्रह्म हो आप तो बहुत बड़ा है ऐसा कहने से उसको व्यापक रूप से अपना ज्ञान होगा और उसके अंदर और शक्ति आ जाएगी और कार्य करने लगेगा इसके लिए सारे अर्थवाद है ऐसा पूर्ववादी कहता है वेदांत का प्रतिपादन करने की आवश्यकता नहीं जो भी कर्मकांड में प्रतिपादित हुआ है उन्हीं को मान के चलना चाहिए और वेदांत को प्रकारेण रूप मानना चाहिए। ऐसा कहा तो उसके उत्तर में जब कहा था तो ये वाक्य कहा था उसी का यहां दे रहे हैं कि विधायकस्य गी शब्दस्य शेष भावं प्रतिपद्यमाना स्तुति ये कहा था पहले कि जो विधायक कोई शब्द हो विधान करने वाला कोई शब्द हो उस शब्द का वाक्य भाव को वाक्यशेष भाव मतलब है उसके वाक्य में जो भी आया है उस प्रसंग में जो आया उसके प्राप्त करते हुए स्तुदी स्तुदी का प्रयोग उसी के लिए होता है जो विधायक कोई शब्द आया और विधान के बाद में उसके आगे पीछे कोई वाक्यशेष मिला जिसमें स्तुति प्राप्त होती है तो उस विधान के साथ जोड़ करके उसका अर्थ किया जाता है। इसके लिए जयमिनी सूत्र में महर्षि जयमिनी ने एक सूत्र बनाया विधिना तु तो एक वाक्यवात स्तुत्यर्थे कहा विधि के साथ एक वाक्यदा एक वाक्य दा एक प्रकरण में एक तात्पर्य निकाल कर अब आंदर वाक्यों का सब मिला करके महावाक्य अर्थ करके एक वाक्यदा निश्चय करके स्तुत्यर्थे न विधिनाम सिने भी स्तुति के लिए आए हैं शब्द वो सब विधि के साथ जोड़ करके अर्थ करना चाहिए विधि नहीं है तो स्तुतियों का कोई अलग तात्पर्य नहीं इस प्रकार उन्होंने निश्चय किया था प्रदेशांतर विदा तो उद्गी आदिना प्रदेशांतर पठिता स्तुतिर वाक्य शेष भाव अप्रतिपद्यमाना अन्य अब उस दृष्टि से देखा जाए तो यदि कोई विधि पास में मिलता है यानी उस प्रकरण में कोई विधि वाक्य मिलता है तो उस विधि वाक्य के साथ एक वाक्य वाक्यता करेंगे तब स्तुक हो सकता है किंतु यहां उद्गी उपासना ऐसा विषय नहीं है तो प्रदेशांतर भी तो उद्गी अन्य प्रदेश में यानी अन्य प्रकरण में यह पढ़ा गया जो पहले विधि आया हो उस विधि के साथ संबंध करके उसके शेष भाग के रूप में आया हो ऐसा नहीं है यह तो उदगीधादि उपासना छांदों के उपनिषद में है और उपनिषद में उपनिषद का जो जो भी भाग है प्रकरण है वो पूर्व कांड से अलग है ऐसा भाष्यकारों ने सिद्ध किया है इसीलिए ये प्रदेशांतर विघित हो जाता है तो प्रदेशांतर विघित होकर के जो पूर्व विधि के साथ संबंध नहीं करता तब प्रदेशांतर पठिता स्तुति ही। अन्यत्र जो कहेंगे गए जो स्तुति है इनका वाक्य शेष भाव अप्रतिपद्यमाना ये कोई वाक्य भाव को संबंध नहीं करता है क्योंकि सूत्र में कहा विधिनाथ एक वाक्य स्तुत्यन विधि सूत्र में कहा तो वाक्य शेष होकर के अर्थ निश्चय करता ये कहा था ये तो यहाँ तो कोई वाक्य शेष निश्चय नहीं हो सकता क्योंकि अलग अलग है अब ये उद्गी की उपासना किस कर्म के साथ जोड़ना है ऐसा देखने पर कोई कर्म आपको वहां प्राप्त होता ही नहीं दूर दूर तक कोई कर्म का संबंध साक्षात यानी जिससे संबंध किया जाए ऐसे कोई विधिवाक्य प्राप्त नहीं होता विधिवाक्य प्राप्त नहीं है आया है, तो फिर ये को क्या करें तो इसीलिए यहां स्तुति अर्थक मात्र लेने से कोई प्रयोजन नहीं निकलेगा ये सारे व्यर्थ हो जाएंगे इसलिए वाक्य शेष भाव अप्रतिपद्य वाक्य शेष भाव को प्राप्त नहीं करता है ऐसा होता हुआ अनर्थ अनर्थ ये तो पूरा ही अनर्थ होने लगेगा ऐसा तो नहीं कह सकते ये अनर्थ हो गया ऐसा हम नहीं मान सकते क्योंकि ये उपनिषद में उपासना के रूप में आया है ये विधि वाक्य नहीं होने पर भी अनर्थ नहीं तब कहते हैं हमने कहा था इमेव जुहु इत्यादि के समान ये वाक्य भी है तो कहते हैं वो तो वहां जो इमेव जुहू इत्यादि तो विधि सन्निधौ एव आमनादमी वैषम्य भाष्यकार को यह सारे याद रहता है कि ये वाक्य कहाँ आया है और कौन सा प्रकरण में आया क्या फल मिलेगा तो यम ए इत्यादि जो वाक्य है ये वहां कोई विधि के सनिधि में ही आया तो वहां कोई कर्म का विधान चल रहा है तो उस संबंध में ये विधान किया गया इसलिए ये तो यहां उदाहरण नहीं बनेगा आपको कहीं कुछ मिल गया उसको लाकर के यहाँ बता दिया तो ऐसा नहीं होता ये कभी कभी ऐसा होता है जो विद्वान होते हैं विद्वान को यह चाहिए कि वह सर्वशास्त्रों का ज्ञान रखता हो सभी शास्त्र का सामान्य ज्ञान तो चाहिए उसके बिना नहीं हो सकता जैसा आचिनोदित शास्त्रार्थान आचार्य योजे दबी ऐसा लक्षण भी कहा शास्त्र में क्या क्या कहां कहां कहा उसको ध्यान में रखकर के ही कहीं अर्थ करना होता और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अपने ही शास्त्रों को पढ़ते दूसरे शास्त्र का अध्ययन नहीं करते और उतने में सब अपना वक्तव्य देते रहते ऐसा होगा वैसा होगा बोलते रहते उसमें क्या है कि आप तात्पर्य निर्णय नहीं कर सकते एक तरफा हो जाता अब ये कर्मकांडी को याद है उनको तो सारा श्रुतिवाक्य याद है किंतु वो तो श्रुतिवाक्य उनके पक्ष में जितने श्रुतिवाक्य है यानी जो कर्मकांड के संबंध में मीमांसा के संबंध में जो श्रुतिवाक्य है उनको याद लगता है उनका उनकी जो प्रक्रिया है उसको जानते हो बाकी वेदांत के जो शेष भाग है वो क्या है उनको मालूम नहीं क्योंकि उनको तो स्तुति करके छोड़ दिया तो फिर उसके बारे में वो चिंतन नहीं करते ऐसे में उनका निर्णय सही नहीं हो पाता तो अभी आचार्य क्या है कि सारे दर्शनों का भी ज्ञान रखते हैं और श्रुति का भी ज्ञान रखते हैं कर्मकांड में क्या कहा निर्णय हुआ यह भी ज्ञान रखते हैं इसके कारण यहां बोलने पर भी उसके साथ संबंध क्या होता है उसको जान करके निर्णय लेते हैं इसलिए बोला यमे वुहूर इत्यादि तो विधि सं वहां कोई विधि वाक्य है वहां कोई कर्मकांड चल रहा उसी के साथ आमनाद होने से यहां नहीं होगा वैषम्य है वैषम्य मन यहां दृष्टांत नहीं बन सकता यहां का वहां का अंदर है यहां कोई विधिवाक्य के साथ संबंध नहीं है और वहां विधि वाक्य के साथ संबंध है इसलिए वो स्तुति है तस्माद् विध्य एवं जातीय का श्रुतः इस प्रकार के इस प्रकार की स्तुतिया विधि ही मानी जाती ये पहले हमने एक नियम बताया था क्या बताया था तद विधीयत ये नियम है कि जिसकी स्तुति की जाती है उसका विधान किया जाता मतलब आपको उसको करना है ये बोलने के लिए उसकी स्तुति करते अब कोई वक्ता किसी विषय को लेकर के आपके सामने स्तुति करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है ये आपके लिए बहुत अच्छा है वो ऐसा है वैसा है करके बोलेंगे तो उसका अर्थ होता है आप उसको स्वीकार करें और उसका प्रयोग करें आप ऐसा होता है इसीलिए जो स्तुति की जाती है शास्त्र में वेद में कोई व्यर्थ स्तुति नहीं होती केवल किसी को क्या कोई प्रयोजन के लिए जैसा राजा होंगे स्तुति करते है इस प्रकार के नहीं होता बहुत बड़े जैसे राजा को पुरुषोत्तम आप तो भगवान पुरुषोत्तम है ऐसा करके स्तुति किया अब वो उनका तो केवल दक्षिणा से मतलब है ऐसे स्तुति करेंगे तो दक्षिणा मिल जाएगा पहले राजाओं के वहां ऐसे स्तुति करने वाले होते थे उनका एक नौकरी ही वही है स्तुति करना तो सुबह सुबह राजा जब बाहर आएंगे तो वहां खड़ा होकर के वो स्तुतिगान करते थे अरे आप जैसा कोई नहीं है आप तो भगवान कृष्ण है भगवान राम है अब राम के बाद आप ही है ऐसे ऐसे करके स्तुति करेंगे अब राजा को सुबह सुबह स्तुति कर तो आनंद आएगा थोड़ा टेंशन चला जाएगा ऐसे कुछ था वो स्तुति करने वाले होते वो तो व्यर्थ स्तुति है क्यों उनको नौकरी में लगाया हुआ है वो स्तुति करने, करने से पैसा नहीं मिलेगा ऐसा है तो ये कवि ने एक श्लोक बनाया यशोदया मंडित कांतदेघा बाल्ये, का, बाल्ये भी गोपाल जनस्य नेता गोमंडलम पास बल युक्त कथम न राजन पुरुषोत्तम होशी ये सब पहले हम लोग अध्ययन करते समय कोई खुश लोग याद किया कभी कभी याद आ जाता है तो वो कहता है एक कवि जाके राजा से दक्षिणा मांगने के लिए कहता है तो आप तो बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण ही है कथम न राजन पुरुषोत्तम होशी आप पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण कैसे नहीं है उसका मतलब आप पुरुषोत्तम ही है ऐसा कहा उसके लिए कारण बताया वो कारण जो बता रहे उसी में उनके कलाकारी क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यशोदया मंडित कांददेह तो भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा है तो यशोदा कृष्ण को गोद में लेकर के पालती है लालन करती है तो उसको लेकर के बोल रहे हैं क्या यशोदया मंडित कांद देख सुंदर शरीर वाले आप है बाल्य भी गोपाल जनस्य नेता और उसके बाद जो बाल्यकाल में भगवान श्रीकृष्ण ने गोपालों के साथ मैंने गाय चराने गए थे गोपालों के साथ घुमा था तो वो भी किया बाल्य भी गोपाल जनस्य नेता गोमंडलम पास बलेन युक्त गोमंडल का अर्थ होता है एक तो गायों का जो झुंड होता है तो ऐसे सैकड़ों गाय है तो गोमंडल हो गया गोमंडलम पास बलेन युक्ता बल के साथ मैंने भगवान कृष्ण के साथ बलराम भी जी थे तो बलराम और कृष्ण मिलकर गो के गोमंडल पालन करते थे वो गाय चराने जाते थे अब ये सब भगवान श्रीकृष्ण के लिए हो गया किंतु इन्हीं शब्दों को अब राजा में जोड़ना है तो कथम राजन पुरुषोत्तम उसी कह रहा दो अर्थ निकालना है इसमें एक तो पूरा श्रीकृष्ण के लिए हो गया अब दूसरा उसी अर्थ में राजा यही कवित्व है उसका दो अर्थ निकालना अब वो पहले वाले में यशोदया मंडी तक तो यशा यश्म ने की और दया मैंने दया दाक्षिण्य तो यशोदया मंडिता आपके आपकी बहुत कीर्ति है और आपके अंदर बहुत दया दाक्षिण्य है और उसके द्वारा आपके शरीर मतलब आप शोभित हो रहा ये कह दिया देखिए कैसे उन्होंने बदल दिया तो यशोदया मंडिता का अंत अब राजा कुछ हो जाएगा बात तो सही है कितने कलाकारी किया अच्छा उसके बाद बाल्य भी गोपाल जनस्य नेता अब बाल्य मैंने बाल काल में आप जब कुमार अवस्था में थे तो उस समय आपके साथ जितने भी थे यानी गोपाल का अर्थ दो होता है गाम पाले दीदी गोपाल हाँ ऐसा भी होता है तो छोटे बालकों को भी गोपाल कहते हैं एक अर्थ ऐसा कहा जाता तो जितने भी राजकुमार थे सब राजकुमारों में आप नेता थे यानी आप आपको सब मानते थे ऐसा बाल्य भी गोपाल जनस्य नेता तो राजकुमारों में आप बड़े थे आप गोमंडलम गोमंडलम का अर्थ भूमंडलम भी होता तो गो शब्द का अर्थ भूमि ऐसा भी है नाना अर्थ में गाय एक अर्थ है और दूसरा अर्थ भूमि भी है वाक भी ऐसा अर्थ होता है तो इसलिए गोमंडलम पासी का अर्थ हो गया भूमंडल को आप पालन करते हैं अब ये सब हो गया ना राजा में आ गया सब कुछ तो कथम न पुरुषोत्तम आप कैसे भगवान श्रीकृष्ण नहीं है ऐसे करके बोला तो राजा प्रसन्न हो गया अरे वाह क्या बताया वो तुरंत जो है उनको पैसा दे दिया दियालिए तो स्तुति तो करते, तो करते समय यदि शास्त्र में कोई स्तुति वाक्य आता है वो कर्तव्य के रूप में होता कर्तव्य मान करके उसके स्तुति करते इस प्रकार बहुत सारे श्लोक बनाए हैं संस्कृत में इनको सबको सब चाटू श्लोक बोलते हैं चाटू श्लोक ये इन श्लोकों में क्या है कुछ अर्थ छुपा हुआ होता है और वो आपको कुछ व्याकरण का और इसका ज्ञान होने से यह अर्थ आ जाता है और नहीं तो नहीं होता है वो एक वक्तव्य करना दूसरा उसमें से निकाल सकता है दो दो अर्थ निकाल सकता है कभी तीन तीन अर्थ भी निकलता है श्लोक जो अन्वय के हिसाब से तीन तीन अर्थ निकाल तो व्याकरण को लेकर के भी एक दूसरे एक चार्ट लोग ऐसे कवि ने बनाया एक राजा के पास जाके अपने दया भाव अपने दीन भाव दिखाना चाहता है स्तुति करके बताना चाहता है वो ऐसे वैसे बोलेंगे तो सीधा जाके बोलेंगे तो कुछ देगी नहीं क्योंकि लोग आकर के घूसते रहते कुछ तो अपनी कलाकारी दिखाने पड़े उन्होंने पूरा समास के जितने शब्द है वो समास के नाम है ना उनको सारे मिला करके अपनी बात कह थी तो द्वंद्व दुगुरा मद गेहे नित्यम्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारया <laughs> ये नहम श्याम बहुरी समाज का नाम है आप लोग जानते हैं समाज का नाम ओह ओह समाज का नाम लेके कुछ कह रहा है वो कहता है कि देखो मेरी बहुत दीन अवस्था है मतलब मेरे पास घर में कुछ नहीं द्वंद्व यानी हम पति पत्नी दोनों रहते हैं तो दो मिलकर के रहने को जुड़वा जुड़ा जो होता है उसको कहते हैं, तो फिर क्या माने एक गाय है, एक बैल है हमारे पास, ठीक है, हम दो रहते हैं और हमारे घर में एक गाय एक बैल है तो दोनों द्विगुराग चाव मध्य किन्तु मेरे घर में अभी क्या है नित्य में भाव यह व्य करना मैंने खर्च करना होता है तो हमारे पास खर्च करने के लिए कुछ है नहीं वो तो दारिद्र है भाव नित्य है वो कोई कभी वो जाता नहीं है वो नित्यम अव्ययी भाव कहा देखे कितना सुंदर बोल दिया बात सही है वो समाज का नाम है लेकिन वो नाम में ही रखा हुआ तो व्यय करने के लिए हमारे पास कोई धन नहीं होने से हम व्यय नहीं कर सकते नित्यम अव्ययी भाव अब उसके बाद फिर संबोधन कर रहे तत्पुरुषा तत्पुरुष संबोधन है हे पुरुष पुरुष मतलब बहुत आदरित संबोधन करते तत्पुरुषा कर्म धारया कर्मधारे मतलब कर्म धारे धा क्रियापद है तो कर्म लेंगे तो ऐसा कोई कार्य आप करिए कर्म धारय का होता है कर्म धारया धीरे धादू से धारय यदि होता है लोट लगा मध्यम पुरुष धारया ऐसा बनेगा लोट लगा मध्यम पुरुष ने धारा बनेगा तो कर्म धारे मन ऐसा कोई काम करिए हे तत्पुरुष ऐसा कोई काम करिए ये ना जिससे अहम श्याम मैं हो जाऊ बहुवी ही तो <laughs> <laughs> मेरे पास बहुत धन धान्य आए बहुव्री ही मतलब होता है धान्य तो बहुत धन धान्य मेरे पास आएगा ऐसा कोई काम आप करिए अब जैसा आपको सुन के भी अच्छा लगता है तो राजा को सुनकर भी अच्छा लगेगा घर बोले बहुत अच्छे बुद्धिमान है तो तुरंत पैसा दे देता है ऐसा करके कभी लोग स्तुति करते हैं और उतने के लिए होता है करने के बाद भी ऐसे करके होता और ऐसे चार श्लोक होते पहले क्या होता था कि ऐसे अध्ययन करते समय साहित्य में ये सब पढ़ते थे और ऐसे श्लोक बोल करके अंधाक्षरी आदि श्लोक बोलने का होता था तो किसी किसी को सौ श्लोक दो सौ श्लोक तीन सौ श्लोक ऐसे अनेक श्लोक याद रखते थे तो वो करते करते याद हो जाएगा अभी हम इतने साल पहले किया है लेकिन कभी कभी याद आ जाता है कहीं से कहीं से आ जाता है कभी कभी आगे पीछे होता है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़े वो तो बहुत समय नहीं कर रहे लेकिन एक बार किया है आप अर्थ में आपने चर्चा की है तो याद रहता है ऐसे बहुत मजा के सारे श्लोक है अब इसमें क्या है कुछ व्याकरण का ज्ञान भी चाहिए उसके बिना श्लोक का रस समझ में नहीं आए तो व्याकरण थोड़ा संस्कृत जानता हो तो उसको अच्छा लगे एक ग्रंथ है गुप्ता शुद्धि निरूपणम नाम के ग्रंथ है ये व्याकरण में जो परीक्षा लेते हैं एम ए क्लास में जब परीक्षा लेते हैं उनके लिए एक ग्रंथ है बना हुआ है गुप्ता शुद्धि निरूपण की श्लोक बनाया हुआ है क्या वाक्य बनाया हुआ है उसमें अंदर कोई गलती है वो गलती को आपको ढूंढना है परीक्षा वही है तो व्याकरण के हिसाब से कहाँ गलती है क्या ढूंढ करके श्लोक से आपको बताना पड़ेगा कि यह गलती है तो उसमें नंबर मिलेगा ऐसा परीक्षा के लिए तय अंबिकादित्य व्यास जी के रचित है ग्रंथ है उसमें इस प्रकार से बहुत सारे श्लोक है कि आपको सुनने से तो सही लगेगा लेकिन उसका अन्वय दूसरा करके उसमें गलत अर्थ भी होता है ऐसे श्लोक बनाते तो ऐसा केवल स्तुति के लिए नहीं होता ये बेमतलब की स्तुति होती है और वो हो जाता है ये ऐसा वेद में इस प्रकार की स्तुति नहीं आती वेद में स्तुति आते हैं कोई विधि के साथ संबंध करके अथवा आपको इस प्रकार कार्य में लगाने के लिए होता है विधि रूप में ही होता है इसलिए यह उपासना होगा विधि रूप में मानना चाहिए यह कहा इसी की टीका देखिए न्याय निर्णय टीका है न्याय निर्णय टीका में जहां छोड़ा था उसके आगे पांचवी पंक्ति में कि मिति लिखा है वहीं से आगे अंग अवबद्धा बुद्धिनाम बुद्धीना स्तुतिभा विधेयतया स्वातंत्रेण पुरुषाथ हेतुत् सती अनंगात्मध स्वतंत्रतया फलव उपनिषद उत्पन्नाया किं वक्तव्युक्र अत्र पादादिंगति कहते हैं कि ये प्रकरण तो पहले चर्चा करके पूरा हो गया हमने तो तृतीय पाद में तो बहुत लंबा चौड़ाई उपासनाओं के बारे में बहुत कुछ चर्चा की यहां तो पूरा हो गया अब यहां इसको क्यों लाया कहते हैं कि अंग अवबद्धा नाम अभी बुद्धि ना क्या बुद्धि शब्द का अर्थ उपासना शब्द का अर्थ ज्ञान होता है ज्ञान का अर्थ उपासना यहां इस प्रकरण में नहीं तो बुद्धि शब्द का तो बुद्धि अलग ही होती है तो यहां अंग अवध उपासना स्तुदित्व अभावार्थ ये उपासनाओं में केवल स्तुदित्व नहीं माना जा सकता नहीं होने से विधेयत स्वातंत्रण पुरुषार्थ हेदे विधेय हो करके स्वतंत्रता से पुरुषार्थ का कारण बनेगा पुरुषार्थ मैंने ये जो भी फल मिलेगा धर्मार्थ आदि उसके लिए कारण बनेगा तो सादी अनंग आत्म धीय स्वतंत्रता फलवत्निषद उपन्ना उत्पन्नाया किम वक्तव्य तो जब सामान्य विधियों सामान्य का भी कोई फल का विधान होता ही है पुरुषार्थ प्राप्त होता है तो जब अंग विधि नहीं है ऐसे जो उपासनाएं, क्योंकि आचार्य जी यहां आ, जो भी उपासनाएं है आए हैं उपनिषदों में इनको अंग विधि नहीं मानते यह तो निश्चय किया था उद्गी में, में निश्चय किया था यह अंग विधि नहीं है यह कर्म अवब्ध उपासना है लेकिन अंग विधि नहीं ऐसा निश्चय किया था दो तीन अधिकरण ऐसा आया था तो जब अंगों का भी ऐसा स्वतंत्र फल प्राप्त होता है जैसा गोदोहना कहा था तो ये तो अंग नहीं है अनंक है अंग है नहीं तो अंग नहीं होने पर तो स्वतंत्रता से इनका फल होना ही चाहिए उपनिषद में जितने भी उपासनाएं हैं उनको उस प्रकार से उपासना करने पर आपको तत्त कथित फल प्राप्त होंगे ये तो तो समझ में आता है और उस पल के द्वारा पुरुषार्थ की प्राप्ति करना यहां पादादि संगति है पूर्व पक्ष अंगादिशु अनुष्ठान सिद्धि पूर्व पक्ष में तो स्तुति होने से ये अंगादि जो है ना अनुष्ठान करने योग्य नहीं है ये स्तुति का क्या अनुष्ठान करेंगे? जिसकी स्तुति की गई उसका कोई अनुष्ठान नहीं होता है सिद्धांत ता सिद्धि सिद्धांत में होगा तो ये विधेय होने पर इनका अनुष्ठान हो सकता है संशय पूर्व पक्षी इस प्रकार संशय लगा करके इसका उत्तर में कहा विमदा प्रत्यय स्तुतः कर्मांगु उत्कृष्ट उत्कृष्ट पदार्थ अध्यास प्रत्यय रूपत्वा स्वर्गो लोक इत्यादि प्रत्ययवदित्यर्थः इसी प्रकार का वो एक अनुमान दे रहे हैं पूर्व पक्ष के तरफ से विमदाह जितने विमद जितनेत्यय है ये सारे स्तुति है, कर्मांगेश उत्कृष्टा, उत्कृष्टा अध्यावसा है अध्यास कर्मा ये कर्मांगों के साथ संबंध करके उसमें जो अध्यास यानी उसमें कोई विशेष आदान करने के लिए निश्चय किया गया उसके रूप में उपासना के रूप में निश्चय ये वाक्य है जैसे स्वर्गो लोगाहवनिया इत्यादि वाक्य के समान होने से इसको स्तुति मानना चाहिए कहा और सिद्धांत ने इसको स्तु नहीं मानना चाहिए इसको विधेय मानना चाहिए क्योंकि स्वतंत्र फल होने के कारण विधेय होता है तो स्वतंत्र फल का निश्चय तो आ, वहां देकर के प्रकरण देकर के करना पड़ेगा इस प्रकार से इसका निश्चय किया गया है आज यही रखते हैं ओम ओमित पूर्णा पूर्णमुदश्य पूर्णस पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शाति शांति शातिमराज